श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का गुरुभाव गृहस्थ भक्तों में से श्री गिरीश चंद्र का अनुराग उस समय अत्यंत प्रबल था किसी समय उनके अद्भुत विश्वास की विशेष प्रशंसा करते हुए श्री राम देव ने अनान्य भक्तों से कहा था गिरीश का पांच चवन्नी पांच आने विश्वास है कुछ दिन बाद उसकी अवस्था को देख कर, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे विश्वास भक्ति की प्रबल प्रेरणा से गिरिश्चंद्र ने तभी से श्री रामकृष्ण देव को जीवोद्धार के निमित्त कृपापूर्वक अवतीर्ण साक्षात भगवान के रूप में सदैव देखा करते थे एवं उनके मना करने पर भी अपनी उस धारणा को सबके समक्ष प्रकट रूप से कहा करते थे गिरीशचंद्र भी उस दिन बगीचे में उपस्थित थे तथा श्रीयुत राम आदि कुछ गृहस्थ भक्तों के साथ एक आम के पेड़ के नीचे बैठ वार्तालाप कर रहे थे भक्तों के साथ साथ बगीचे के फाटक की ओर धीरे धीरे आते हुए प्रायः मध्यस्थल पर उपस्थित हो श्री रामकृष्ण देव ने रास्ते के किनारे पर आम के पेड़ की छाया में श्रीयुद्ध राम तथा श्रीयुद्ध गिरीश चंद्र को देखा तथा गिरीश चंद्र को संबोधित कर कहा गिरिश, तुमने ऐसा क्या देखा है कि जिससे मेरे संबंध में इस प्रकार की बातें मैं अवतार हूँ इत्यादि सबसे कहते फिरते हो सहसा इस प्रकार पूछे जाने पर भी गिरिशचंद्र का विश्वास विचलित नहीं हुआ अत्यंत आदर के साथ वहाँ से वे रास्ते पर आए तथा उनके चरणों के समीप घुटने टेक हाथ जोड़कर बैठ गए तथा गदगद कंठ से कहने लगे व्यास वाल्मीकि आदि महर्षि भी जिनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गए उनके संबंध में मैं पामर और अधिक क्या कह सकता हूँ गिरीश चंद्र इस अद्भुत अद्भुत इस प्रकार अद्भुत विश्वास भरी बात को सुनकर श्री राम कृष्ण देव का सारा शरीर रोमांचित हो उठा एवं मन उच्च भूमि पर आरूढ़ गिरिशचंद्र भी देवभाव से प्रदीप्त उनके मुखमंडल को देखकर परम उल्लास के साथ जोर जोर से जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण कहते हुए बारम्बार उनकी चरण रद्द लेने लगे इसी बीच में अर्धबाह्य दशा को प्राप्त कर उपस्थित सभी लोगों की ओर देखते हुए मृदु हास्य के साथ श्री कृष्ण देव बोले तुम लोगों से मैं और क्या कहूँ तुम सबको चैतन्य प्राप्त हो भक्तवृंद में से उस अभयवाणी को सुनकर आनंद पूर्वक जय जय ध्वनि करते हुए कोई उन्हें प्रणाम करने लगे कोई उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और कोई आकर उनका चरण स्पर्श करने लगे चरण स्पर्श कर पहला व्यक्ति जो ही खड़ा हुआ त्यों ही श्री रामकृष्ण देव उसी अर्धबाह्य दशा में उसका स्पर्श कर नीचे से ऊपर की तरफ हाथ फेर कर बोले तुझे चैतन्य प्राप्त हो इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के प्रणाम कर खड़े होते ही पुनः उन्होंने वैसा ही किया तीसरे के साथ भी वैसा ही और चौथे के साथ भी वैसा ही इस तरह समुपस्थित भक्तों में से सभी का क्रमशः वे इस प्रकार स्पर्श करने लगे और इस अद्भुत स्पर्श के प्रभाव से प्रत्येक के भीतर भावांतर उपस्थित होने के कारण कोई हंसने कोई रोने तथा कोई ध्यान करने लगा और कोई स्वयं आनंद विफल होकर अहेतुक दयानिधि श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्त कर धन्य होने के निमित्त दूसरे लोगों को जोर जोर से पुकारने लगा उस चिल्लाहट तथा जयध्वनि को सुनकर त्यागी भक्तों में से कोई सोए हुए भक्त जाकर तथा कोई अपने हाथ का काम छोड़कर वहाँ पर दौड़े हुए आ पहुँचे तथा उन्होंने देखा कि बगीचे के मार्ग पर सब लोग श्री रामकृष्ण देव को घेरे हुए पागल की भांति आचरण कर रहे हैं उस दृश्य को देखते ही वे समझ गए कि दक्षिणेश्वर में विशेष विशेष व्यक्तियों पर कृपा करने के लिए दिव्य भावावेश में श्री रामकृष्ण देव का जो अदृष्ट पूर्व लीला अभिनय होता था उस दिन वहाँ भी सब पर कृपा करने के लिए वही लीला अभिनय हो रहा है त्यागी भक्तों के उपस्थित होते ही श्री राम कृष्ण देव का वह भाव परिवर्तित होकर पुनः साधारण सहज भाव उदय हो गया तदनंतर गृहस्थ भक्तों में से अधिकांश व्यक्तियों से यह पूछने पर कि उस समय उन्हें कैसा अनुभव हुआ था यह विदित हुआ कि भांग पीने से जैसे नशा होता है किसी को उस प्रकार का नशा तथा आनंद किसी को जब वे नेत्र बंद कर जिस मूर्ति का नित्य ध्यान किया करते थे किंतु उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होता था अपने अंदर उस मूर्ति का अत्यंत स्पष्ट दर्शन किसी को इससे पूर्व अनुभव न होने वाली कोई वस्तु या शक्ति सरसर करती ऊपर चल रही है इस प्रकार का अनुभव तथा आनंद एवं किसी को नेत्रबंद करते ही अदृष्ट पूर्व ज्योति का दर्शन तथा आनंदानुभव हुआ था इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक को भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शनादि प्राप्त होने के साथ साथ किसी एक विशेष दिव्य आनंद में निमग्न होने का अनुभव सभी को हुआ था यह भी निश्चित है कि श्री रामकृष्ण देव के बाह्य स्पर्श द्वारा ही उनकी अपार अपार्थिव शक्ति विशेष ने प्रत्येक भक्त के भीतर संचारित होकर अपूर्व मानसिक अनुभव तथा परिवर्तन उपस्थित कर दिए थे और प्रत्येक भक्त को इस तथ्य की उपलब्धि भी हुई थी वहाँ पर उपस्थित भक्तों में केवल मात्र दो व्यक्तियों को अभी नहीं कहकर श्री देव ने उस समय स्पर्श नहीं किया था और केवल वे ही उस दिन आनंद से वंचित हो अपने को भाग्यहीन समझकर कर हुए थे तदनंतर एक दिन श्री रामकृष्णदेव ने उनको भी उसी प्रकार से स्पर्श किया था इससे यह स्पष्ट है कि कब किसके प्रति कृपा उत्पन्न होकर श्री रामकृष्ण देव के भीतर से उस दिव्य शक्ति का संचार होगा इसका भी कुछ निश्चय नहीं है था साधारण स्थिति में साधारण स्थिति में वे स्वयं भी उस बात को जान या समझ पाते थे अथवा नहीं यह भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता अतः इसमें संदेह नहीं कि कच्चे या छोटे अहम भाव को पूर्णतया विसर्जित कर देने के कारण ही विश्वव्यापी अहम या श्री जगदम्बा की शक्ति को प्रकट करने का महान यंत्र स्वरूप बनना श्री रामकृष्ण देव के लिए संभव हो सका था तथा उस कच्चे अहम भाव को एकदम त्याग कर वे वास्तविक दीन से भी दीन जैसी स्थिति में उपस्थित हुए थे इसलिए उनके भीतर से श्री जगन माता के लोक गुरु जगत गुरु भाव का इस प्रकार अपूर्व विकास हो सका था जगत के धार्मिक इतिहास सदैव इस बात के साक्षी रहे हैं कि इस तरह अहम भाव के लोप होने पर ही समस्त धर्मों के अवतार पुरुषों के जीवन में गुरु भाव या गुरु शक्ति का विकास हुआ था